छांदोग्योपनिषद शांक्याचत प्रथमखंड राजा जान्श्रुति और का उपाख्यान वायु प्राणियोर ब्रह्मणः पाद प्राणियों ब्रह्मण पाद्यास पुरास्तावर्णि अथेदानीम तय साक्षा ब्रह्मते सुखावोधार्थ्यायिका विद्यादान ग्रहण विधि प्रदर्शनाथ श्रद्धांदानुद्धतवादीना च विद्या प्राप्ति साधनत्व प्रदर्शयत आख्यायिक वायु वाय। और प्राण में ब्रह्म की दृष्टि के अध्यास का वर्णन पहले तृतीय अध्याय में कर दिया गया अब इस समय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 ओ जानश्रुतिर्ह पौत्रजन श्रद्धा दे बहुदायी बहुपाप्य आस सहत आवसथापया चके जानश्रुति के संतान परंपरा में उत्पन्न एवं उसके पुत्र का पौत्र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 सब श्रद्धा देयः देय श्रद्धापुर ब्राह्मणादिभ्यो देयमशे श्रद्धा देय बहुदाई प्रभूत दात शीलमे बहुदाई बहुपाक्यो बहु यस्यासो बहुपाक्यः युवाक्य भोनाभ्यो बहुश गृह इत्यर्थः एवं गुण संपन्नो सौ जानश्रुति ही पौत्राणों विशिष्टे देशे काले च चिदास बहुआत का का अपत्य वंशधर है यह निपात इतिहास का द्योतक है पुत्र के पोते को पौत्रण कहते हैं वही श्रद्धा देव था उसके पास जो कुछ था वह ब्राह्मण आदि को श्रद्धा पूर्वक देने के लिए ही था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 सह सर्वतः सर्वासु दिक्षु ग्राम नगर चावसानीत वसंती ये स्वीतवसथापयाश्चक्रे कारवात मे मन तेष्वसथेशसतोष्य भोक्ष्यत प्रसिद्ध है उसने सब और समस्त दिशाओं में ग्राम और नगरों के भीतर आवसथ अर्थात धर्मशाले जिनमें आकर यात्री ठहरते हैं वे आवसथ कहलाते हैं निर्मित कराए अर्थात बनवा दिए थे इससे उसका यह अभिप्राय था कि इन धर्मशालों में निवास करने वाले लोग सर्वत्र मेरा ही अन्न भोजन करेंगे तत्र सती राजनी तस्मिन् धर्मकाले काले हर्म तलस वहां इस प्रकार रहता हुआ वह राजा जब एक बार गर्मी के समय अपने महल की छत पर बैठा था अथ हंसा निशाया मती पेतु तद्द हंसम हंसम अभ्युवाद ओयी भल्लाक्ष भल्लाक्ष जान श्रुते पौत्रायणस्य समम दिवा ज्योतिरात तम मा ताक्षी उसी समय रात्रि में उधर से हंस उड़कर गए उनमें से एक हंस ने दूसरे हंस से कहा अरे ओ भल्लाक्ष ओ भल्लाक्ष देख जानश्रुति पौत्रायण का तेज दिलोक के समान फैला हुआ है तो इसका स्पर्श इस कर वह तुझे भस्म न कर डाले अथ हंसानिशायां रात्रवतीपेतु ऋषो देवताोन्नदानगुणस्तोषिता सतो हंस रूप भूत राजो दर्शनगोचरेतीपेतु पतिवंत काले तस् कालेा पतता एकः एक पृष्ठ पतन्नग्न ग्रत पत हो होयति भोभो इति संबोध्य भल्लक्ष भल्लक्षे त्यादरम् दर्शयन्य पश्य तद्वत् तवद भल्लाक्षे मंददृष्टिव अथवा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 मंद दृष्टिता को सूचित करते हुए वह बोला अथवा सम्यक ब्रह्म ज्ञान के अभिमान से युक्त होने के कारण उस आगे उड़ने वाले हंस से निरंतर छेड़े जाने से पीड़ित होकर क्रोधवश उसे भल्लाक्ष कहकर कर सूचित करता है क्या सूचित करता है यह बतलाते हैं जान श्रुते पौत्र दिवा दुलोकन ज्योति प्रभास्वर मंत्र मन जनित प्रभाव मन्नदादी जमा व्यालोकृगी दिवान्हाम ज्योतिरेत प्रशाक्षि सज्जन शक्ति तेन शक्ति तेन ज्योतिषा संबंधम मा काीर तत्सन माम तद्योतिष्वाम मा, मा, की ज्योति अन्नदानादि जनित प्रभाव से प्राप्त हुई कांति दुलोक के समान फैली हुई है अर्थात दुलोक का स्पर्श करने वाली है अथवा इसका यह भी तात्पर्य हो सकता है कि दिवा यानी दिन के समान है उससे प्रसंग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 प्रधाक्षी ही मध्यम पुरुष की क्रिया है और इसका कर्ता है ज्योति ही जो प्रथम पुरुष है इसलिए इसका रूप भी प्रथम पुरुष के अनुसार प्रधाक्षित ऐसा होना चाहिए समूह पर प्रत्युवाच कंबर एनमेत संतग स युगवान कथम सयुग्वा इति उससे दूसरे अग्रगामी हंस ने कहा अरे तू किस महत्व से युक्त होने वाले इस राजा के प्रति इस तरह सम्मानित बचन कह रहा है क्या तू इसे गाड़ी वाले रैको के समान बतलाता है इस पर उसने पूछा यह जो गाड़ी वाला रैको है कैसा है तमेव मुक्तमंतम पर इतरो अग्रगामी प्रतिवाचरे निकृष्टो निकृष्टों राजा वराक सतन महात्म युक्त सतमी कुशय्त्यनमें बहुमान वचना सहयुनाथ वर्ततुवाइनम अननुरूपम अनूपमस्म नुक्तमिदृशम रैक्व इवेय इतरस्ाह योनु कथम तयोचते सयुग्वा रैक्वा सयुग्वाइकवत भल्लक्ष आहा शृणु यथा सरैक्व इस प्रकार कहते हुए हंस से दूसरे आगे चलने वाले हंस ने कहा अरे यह यचारा राजा तो बहुत तुक्ष है। भला किस रूप में वर्तमान कैसे महत्व से युक्त रहने वाले इस राजा के प्रति तू इस प्रकार यह अत्यंत सम्मानपूर्ण शब्द कह रहा है ऐसा कहकर वह उसकी अवज्ञा करता है क्या तू इसे गाड़ी वाले रैक् के समान बतलाता है जो युग्वा, अर्थात गाड़ी के साथ स्थित है उसे सयुग्वा कहते हैं ऐसा जो रैक् है उसके समान तू इसे बतला रहा है यह कथन इसके अनुरूप नहीं है अर्थात यह रैक् के समान है ऐसा कहना उचित नहीं इस पर दूसरे ने कहा जिसके विषय में तुम कह रहे हो वह वा गाड़ी वाला रैक् कैसा है ऐसा कहने वाले उस हंस से भल्लाक्ष बोला जैसा वह रैक् है सुन यथा कृता ये या संयंते मेलम सर्व तदि यकिन प्रजा साधु कवीदे जिस प्रकार द्रुत क्रीड़ा में कृत नामक पासे के द्वारा जीतने वाले पुरुष के अधीन उससे निम्न श्रेणी के सारे पासे हो जाते हैं उसी प्रकार प्रजा जो कुछ सत्कर्म करती है वह सब उस रैक् को प्राप्त हो जाता है जो बात वह रैक् जानता है उसे जो कोई भी जानता है उसके विषय में भी मैंने यह कह दिया यथा यहाँ कृताय ना दूतसम प्रसिद्यतुरक स यदा जयति दूते प्रवृत्ता तस्में विजेताय तदमितध्यापरकना संयंत्री संगव चतर कृताये तदंतर भवति दृष्टान्तः तदभी द्विवेका विद्यम्वाद्तर्भवीर्थ सर्वाः प्रजाः कि यंच लोक सर्वा प्रजा धर्मेन्तर भवति तस्य च काले धर्म फलम अंतर जिस प्रकार लोक में दूत क्रीड़ा के समय जो चार अंक वाला कृत नामक पासा प्रसिद्ध है जब दूत में प्रवृत्त हुए पुरुषों का वह कृत नामक पासा जय प्राप्त करता है तो उसके द्वारा विजय प्राप्त करने वाले को ही तीन दो और एक अंक से युक्त त्रेता द्वापर और कली नामक नीचे के पासे भी प्राप्त हो जाते हैं उसके अधीन हो जाते हैं तात्पर्य है जैसा यह दृष्टान्त है उसी प्रकार प्रतस्थानी इस रैक को तेताद स्थानीय वह सब प्राप्त हो जाता है सब उस रैक के अंतर्गत हो जाता है वह क्या है वह यह कि जो कुछ लोक में राजा, साधु शोभन यानी धर्म कार्य करती है सब का सब रैक के धर्म में समा जाता है तात्पर्य समस्त प्राणियों के धर्म फल उसके धर्मफल के अंतर्गत हो जाते हैं तथान्योपी कदेद्यम वेद कि यदेद्यम सरैको वेद तद्वेद्य मल्योपी यो वेद तमी सर्वप्राणी धर्म जातम तत्फलचर वाभिमेतीवर्तनते सवूको मैं विद्वन तुक्त एवं, एवं मुक्त रैक्वत्ताभिप्राय तथा दूसरा पुरुष भी जो कोई उस वेद्य को जानता है वह वेद्य क्या है जिसे कि वह को जानता है उस वेद्य को दूसरा भी जो कोई जानता है उसे भी रैक् के समान समस्त प्राणियों का धर्म समूह और उसका फल प्राप्त हो जाता है इस प्रकार यहां सर्व तद भी समेती इस पूर्ववाक्या का अनुवर्तन होता है वह इस प्रकार का रक्व से भिन्न विद्वान भी मैंने ऐसा कहकर बतला दिया तात्पर्य यह है कि रैक् के समान वही कृत नामक पासे के सदृश होता है तदोह जान स्त्रुति पौत्राजन उपसुस्रव सह एव सन्दिहात्वाचांगारे संयुग्वानिवेति जो कथम संयुग्वारैक्वृतायता धरे जाय मेनम शम तदिश प्रजा साधुकु यस्देद येद स मैं यही इस बात को जान श्रुति ने सुन लिया दूसरे दिन सवेरे उठते ही उसने सेवक से कहा अरे भैया तू गाड़ी वाले रैक्यू के समान मेरी स्तुति क्या करता है इस पर सेवक ने पूछा यह जो गाड़ी वाला रैक्यू है कैसा है राजा ने कहा जिस प्रकार कृत नामक पासे के द्वारा जीतने वाले रुस के अधीन उससे निम्नवर्ती समस्त पासे हो जाते हैं उसी प्रकार उस रैको को जो कुछ प्रजा सत्कर्म करती है वह सब प्राप्त हो जाता है तथा जो कुछ वह रैको जानता है उसे जो कोई जानता है उसके विषय में भी इस कथन द्वारा मैंने बतला दिया आत्मनः मंड विदुषो रैक्वादेह प्रसंसारूप मुपुषाव श्रुतवान्य तलस्थो राजा जानश्रुति पौत्राण तथ हंसवाक्यम स्मरंदेव पौनपुण्य रात्रिशेषमीवाहयामस महल की छत पर स्थित राजा जानश्रुति पौत्रे अपनी निंदा रूप और रैक् आदि किसी अन्य विद्वान की प्रशंसा रूप या इस प्रकार का हंस का वचन सुन लिया तथा उस हंस के वचन को पुनः पुनः स्मरण करते हुए ही उसने शेष रात्रि को बिताया तत स वीराजास्तुतिर्वाग प्रतिबोध्यम वाच छत्तारम संजिहाना एव शयनमद्रा वरीत्यजन हेंगवत्सारेह सयुग्वाणकमाथ किम सव स्तुत्योहो नाभिप्राय अथवा युग्मा दैकुमाथ गम ते तद्रिक, दृक्षा तदेव शब्दोवधारणाथको वा वाक्य तब वंदियों द्वारा स्तुति युक्त वाक्यों से जगाए जाने पर राजा ने सैया अथवा निद्रा को त्यागते ही सेवक से कहा हे वत्स अरे तू तो मुझे गाड़ी वाले रैक्य के समान बतला रहा है तात्पर्य है कि स्तुति के योग्य तो वही है मैं नहीं हूं अथवा तू जाकर गाड़ी वाले को उसे देखने को कि मेरी इच्छा सुन, ऐसा सुना, ऐसा सुना, अर्थ होने पर सयुगमान इव इसमें इव शब्द निस्याथक अथवा अर्थहीन कहना चाहिए सच छत्ता प्रतिवाच रैक्वान्यन कामो रागोभिप्रायज्ञ यो नु कथम इति प्रोक्षो आने तिहन ज्ञात इछन् यो नु कथम सयुग्वा क्व इवोचत स च भल्लाक्ष वचनमेवोचत राजा के अभिप्राय को जानने वाले उस सेवक ने रैक् को लाने की इच्छा से पूछा यह जो गाड़ी वाला रैक् है कैसा है अर्थात राजा के इस प्रकार कहने पर उसे लाने के लिए उसके चिन्ह जानने की इच्छा से उसने यह जो गाड़ी वाला राज्य रैक् है कैसा है ऐसा कहा तब राजा ने भल्लाक्ष का वचन ही दो तस्रण उसके कथन को याद रखकर शाह सहता दी प्रत्ये तम होत्र ब्राह्मणस्यान्वेषणा तेरछे वह सेवक उसकी खोज करने के अनंतर मैं उसे नहीं पा सका ऐसा कहता हुआ लौट आया तब उससे राजा ने कहा अरे जहां ब्राह्मण की खोज की जाती है वहां उसके पास जा नगरम ग्रामम वा व गष्य नाविदम न सम इति प्रत्यय प्रत्यागतवान तम हो चारे यहण से ब्रह्मवदंडे नदीपुनाद निविते देशेन्वेषणागणकमर्च ग मार्ग कुर्थ वेवक नगर या ग्राम में जाकर वहां खोजने के अनंतर मैंने रैक को नहीं जाना नहीं पहचाना ऐसा कहता हुआ लौट आया तब राजा ने उस सेवक से कहा अरे जहां एकांत जंगल में नदी के तीर आदि स्थानों में ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता की खोज की जाती है वहां इस के ऋच अर्थात या अच्छा, अर्थात जा यानी वहां जाकर उसकी खोज कर इतुक्त इस प्रकार कहे जाने पर शोधस्ता प हराम प्रत्यय उसने एक छकड़े के नीचे खाज खुजलाते हुए रैक को देखा वह उसके पास बैठ गया और बोला भगवान क्या आप ही गाड़ी वाले रैकु हैं तब रैकु ने अरे हाँ मैं ही हूँ ऐसा कहकर स्वीकार किया तब वह सेवक यह समझ कर कि मैंने उसे पहचान लिया है लौट आया छ्य तम विजने देशे धस्ता छकट गात्र खर्जुम करषमाण कंडूयम दृष्ट्वा अयम नूलम सयुग्वसमीप उपब विनयनोपष्टवान्न तम चैकव हाभ्युवादोक्तवान्नसी हे भगवतो भगवो भगवन् भगवन्युग्वाइकव एवं पृषोहस् हरा हर हालादर एवं प्रतिजग्भ्यूपगतवा सद्यायाद विज्ञातवान सेवक निर्जन स्थान में खोज करने पर उसे गाड़ी के नीचे खाज खुजलाते देखकर निश्चय यही गाड़ी वाला रैक ऐसा निश्चय कर उसके समीप नम्रता पूर्वक बैठ गया तथा उस रैक् से कहा हे भगवान गाड़ी वाले रैक् आप ही हैं इस तरह पूछे जाने पर अरे हाँ मैं ही हूँ इस प्रकार अरे कहकर उसने अनादर ही प्रकट किया तब सेवक उसे जानकर यह समझकर कि अब मैंने लयक को जान लिया पहचान लिया है लौट आया इति चतुर्थाध्याय प्रथम कंडभाष्यम संपूर्ण